और जिस हाथों से और जिस श्रद्धा से तुमने मेरे पैर छुए उसी श्रद्धा और उन्हीं हाथों से अपने पैर छुओ मैं तुम्हारे भीतर भी हूं रूपांतरण शुरू हो जाता दूसरा प्रश्न जिसके जीवन में सुबह घट जाए क्या उसके जीवन में फिर सांझ नहीं आती जिसके जीवन में सुबह घट जाए उसके जीवन में सांझ तो आती है लेकिन सांझ जैसी मालूम नहीं पड़ती जिसके जीवन में आनंद घट जाए उसके जीवन में भी दुख आता है लेकिन दुख जैसा मालूम नहीं पड़ता बुद्ध के पैर में भी कांटा चुभे तो पीड़ा होगी शायद तुमसे थोड़ी ज्यादा ही हो क्योंकि तुम्हारी संवेदना बुद्ध जैसी नहीं हो सकती बुद्ध की संवेदनशीलता तो बिल्कुल सुध है तुम्हारी संवेदनशीलता तो कठोर है बुद्ध के पैर में कांटे का चुभना तो कमल की पखरी में कांटे का चुभना है तुम्हारा पैर तो जड़ है बुद्ध को पीड़ा तो होगी और पीड़ा नहीं होगी इस विरोधाभास को ठीक समझ लेना चाहिए बुद्ध पीड़ा को तो जानेंगे लेकिन बुद्ध को पीड़ा नहीं होगी सांझ तो आएगी लेकिन सुबह बनी रहेगी सांझ सुबह के चारों तरफ आ जाएगी लेकिन सुबह को स्थानांतरित ना कर पाएगी सुबह की जगह ना आएगी सांझ सुबह तो जलती ही रहेगी भीतर बुद्ध का आनंद तो वैसा का वैसा बना रहेगा इस पीड़ा की बदली से कोई भी फर्क ना पड़ेगा पीड़ा आएगी पीड़ा का पता भी चलेगा कांटा चुभ रहा है दर्द दे रहा है ये सब होश होगा बुद्ध को ना होगा तो ये होश किसको होगा थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि होश पूरा है जैसे सन्नाटा गहन हो तो सुई भी गिर जाए तो आवाज सुनाई पड़ती ऐसा सन्नाटा है बुद्ध का वहां सुई भी गिरेगी तो सुनाई पड़ेगी तुम तो एक बाजार हो वहां कोई बैंड बाजा बजाए तब कहीं मुश्किल से तुम्हें सुनाई पड़ता है कि अच्छा कुछ हो रहा है तुम तो एक भीड़ हो तुम्हारे भीतर छोटी छोटी घटनाओं का तो पता ही नहीं चल सकता सुई के गिरने का क्या खाक पता चलेगा उसका कोई तुम्हें पता ना चलेगा लेकिन बुद्ध को पता चलेगा पर पता चलेगा बुद्ध उसके पार ही रहेंगे सुबह होने का अर्थ है पार होने की कला सुबह होने का अर्थ है अतिक्रमण ट्रांसेंडेंस घट रही है पीड़ा कांटा चुभ रहा है लेकिन बुद्ध को नहीं चुभेगा शरीर को ही चुभेगा पीड़ा शरीर में ही घटेगी बुद्ध दर्शक की तरह ही होंगे बुद्ध को ऐसी पीड़ा होगी जैसे किसी और को होती हो निश्चित ही बुद्ध उपेक्षा न करेंगे क्योंकि बुद्धत्व तो का अर्थ ही परम करुणा जिनकी करुणा दूसरे की पीड़ा पर होती है क्या उनके अपने शरीर पर करुणा ना होगी तुम्हारे पैर में कांटा चुभे तो बुद्ध निकालने दौड़ आते हैं तो अपने पैर में चुभेगा तो ना दौड़े जाएंगे बराबर जाएंगे तुम जैसे दूर हो ऐसा ही अपना शरीर भी दूर है तुम जैसे पराये हो ऐसा अपना शरीर भी पराया है बुद्ध कांटा भी निकालेंगे पीड़ा भी होगी और बुद्ध बाहर भी रहेंगे घटना बुद्ध को डुबाना पाएगी इससे उनका होश न खो जाएगा ऐसा ना होगा कि यह पीड़ा का बादल उनके होश को इस भांति छा ले कि होश का पता ही ना रहे पीड़ा ही रह जाए ये ना होगा जिसके जीवन में सुबह हो गई सांझ तो आती रहेगी लेकिन सांझ सुबह को मिटाना पाएगी और यह बड़े मजे की बात है जब भीतर सुबह होती है और बाहर सांझ होती तब भीतर की सुबह इतनी प्रगाढ़ होकर प्रकट होती जितनी कभी नहीं क्योंकि अंधेरा और प्रकाश सा, साथ होते हैं अंधेरा पृष्ठभूमि बन जाता है भीतर की ज्योति उस पृष्ठभूमि में बड़ी प्रखर होकर जलती, दिन में दिया जलाओ कैसा मंदा मंदा मालूम पड़ता है फिर आने दो रात घिरने दो अंधेरा छा जाने दो सब तरफ गहन अंधकार और दिए की रोशनी प्रगाढ़ होने लगती दिये में एक रूप रेखा प्रकट होती जितना गहन हो जाता अंधेरा चारों तरफ दिए की ज्योति में उतना ही स्वर्ण बरसने लगता है पीड़ा के क्षणों में बुद्धत्व का दिया भी प्रगाढ़ होकर जलता है जब आती है सांझ तब सुबह और भी गहरी हो जाती सुबह और सांझ तो चलती ही रहेंगी जब तक शरीर है क्योंकि सुबह और सांझ का संबंध शरीर से है शरीर इस पृथ्वी का हिस्सा है इस पृथ्वी पर सुबह और सांझ आती है सुख दुख आते हैं इस पृथ्वी के के हिस्से जब तक हम हैं तब तक सुख दुख आते रहेंगे जब शरीर छूट जाता है किसी बुद्ध पुरुष का तब फिर जो होता है उसे सुबह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि जब सांझ ही नहीं आती तो अब इसको सुबह क्या कहना फिर ना तो सुबह आती है ना सांझ आती इसलिए बुद्ध ने निर्वाण के दो चरण कहे एक जो उनको 40 वर्ष की उम्र में हुआ तब वो निर्वाण को उपलब्ध हुए समाधि को उपलब्ध हुए सम्बुद्ध हुए उन्होंने जाना फिर 40 वर्ष तक शरीर की यात्रा और भी जारी रही इसी पृथ्वी पर रथ चलता रहा इस पृथ्वी के वो खाबड़ मार्ग पर रथ को नीचे ऊंचा भी देखना पड़ा फिर हुआ महापरिनिर्वाण तब देह भी छूट गई देह के छूटते ही सुबह सांझ दोनों चली गई फिर तो एक ऐसे प्रकाश का आविर्भाव होता है जिसको प्रकाश भी क्या कहें, क्योंकि उसका अंधेरे से कोई नाता ही नहीं फिर तो एक ऐसे जीवन का प्रादुर्भाव होता है उसको जीवन भी कैसे कहें क्योंकि उसका मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं इसलिए बुद्ध उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाते कुछ भी नहीं कहते क्योंकि जो भी कहेंगे उसी में भूल हो जाएगी हमारे सभी शब्द विरोधियों से बंधे कहो प्रकाश अंधेरा याद आता है कहो प्रेम घृणा याद आती है कहो मित्र शत्रु की स्मृति बन जाती हमारे सब शब्द विरोधी से जुड़े कहो जीवन मृत्यु खड़ी जो भी कहोगे शब्द में उसका विपरीत शब्द ही उसकी सीमा बनाता है परिभाषा बनाता है अगर तुमसे कोई पूछे प्रकाश क्या तो तुम यही कहोगे ना कि जो अंधेरा नहीं तो अंधेरा परिभाषा है प्रकाश की बड़ी बेबूज दुनिया कहो जीवन क्या है तो तुम यही कहोगे ना कि जो मृत्यु नहीं जीवन की परिभाषा मृत्यु से करनी पड़ती हमारे सभी शब्द विपरीत से परिभाषा पाते इसलिए तो हम परमात्मा की परिभाषा नहीं कर सकते क्योंकि उससे विपरीत कुछ भी नहीं वो अपरिभाष्य है उसे हम भाषा में नहीं बांध पाते बांधते ही भूल हो जाती है इसलिए ज्ञानी सतत कहते हैं कि जो कहा जा सके वो फिर सत्य नारा जो नहीं कहा जा सकता नहीं ही कहा जा सकता किसी काल में नहीं कहा जा सकता वही सत्य है फिर भी ज्ञानी बोलते हैं उनका बोलना तुम्हें जगाने के लिए है सत्य कहने के लिए नहीं जैसे तुम सोए हो सुबह हो गई पक्षियों ने गीत गाए सूरज उगने लगा फूल खिले गंध उठी लोक रूपांतरित हुआ रात का अंधेरा तमस गया तुम सोए पड़े हो इस सोए हुए आदमी को कोई भी उपाय नहीं समझाने का कि फूल गंध दे रहे हैं पक्षी गीत गा रहे हैं सूरज उगा है इसकी आंखें बंद है इसका होश खोया है इसको बताने का कोई भी उपाय नहीं कि सुबह हो गई है जागो और देखो एक ही उपाय है इसे हिलाओ चौंकाओ इसकी नींद तोड़ो नींद तोड़ी ये खुद ही देख लेगा सत्य कहा नहीं जा सकता है। और जो भी कहा जाता है वो सिर्फ तुम्हारी नींद को तोड़ने का उपाय है खुल जाने पर सत्य तो तुम देखोगे वो कभी भी किसी ने कहा नहीं है सदा से सत्य अनकहा है और सदा अनकहा रहेगा अच्छा ही है क्योंकि शब्द तो हो जाते कितने बातों पर से गुजरते हैं, कितने गंदे हो जाते सत्य है। वो किसी ओ से कभी नहीं गुजरा कभी बासा नहीं हुआ वो सिक्का हाथ हाथ में चलता नहीं और बासा नहीं होता वो चला ही नहीं वो ढला ही नहीं वो शुद्ध सोना अपनी खदान में ही छिपा है और से हम कभी खोज न पाते कोई उपाय नहीं शब्दों से खोजने का जब तक कि हम उसमें छलांग ही ना ले ले सत्य तुम हो सकते हो सत्य को जान नहीं सकते सत्य।, सत्य की तरफ इशारे किए जा सकते हैं सत्य कहा नहीं जा सकते